देवी पुराण तीसरा स्कंद नारद यो संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे तब भगवान विष्णु ने उन चारुभाषिनी भगवती को देखकर कर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदिकारण हैं महाविद्या और महामाया इनके नाम है ये पूर्ण प्रकृति है कभी इनका नाश नहीं होता मंद बुद्धिजन इन्हें जान नहीं सकते योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है गंभीर आशय वाली ये देवी पर ब्रह्म की इच्छा है ये नित्य हैं और इनका विग्रह भी नित्य है ये विश्वेश्वरी वेदगर्भा एवं शिवा कहलाती हैं इनके विशाल नेत्र हैं ये सबकी आदि जननी हैं प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं संपूर्ण जीवों की आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्व बीज सर्वबीजमयी देवी विराज रही हैं इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान हैं क्रमशः उन्हें देख लें उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है ब्रह्मा और शंकर देखो वे सभी सहचर्याँ भगवती की सेवा कर रही हैं जो प्रभूत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं उन्हीं को कल्याण स्वरूपणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते ये मूल प्रकृति हैं सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं परम पुरुष दृष्टा है, है यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदिशक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं यही संपूर्ण संसार की कारण है ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रयाणव में मुझे दर्श हुए थे उस समय मैं बालक रूप में था मुझे पालने पर यह झूला रही थी वट वृक्ष के पत्र पर एक सुहित सैया बिछी थी उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित्त अनेक चेष्टएँ करके खेल रहा था मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा कर मुझे झुलाती थी वे ही ये देवी हैं इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई ये हम सबकी जन्नी है इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा तो मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं, वह कहता हूं, सुनो